एम ए पढ़े हुए को भी आई ऑफिसर नहीं बना सकता प्रधानमंत्री उसको भी नियम पालने पर ऐसे ईश्वर की सृष्टि के भी नियम है अरे बोले भगवान चाहे तो सब कर ले आ, भगवान चाहे तो सब कर ले लेकिन ऐसा चाहेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी ना वो भी चाहते हैं तो भगवान में तो एक तो चाह नहीं होती सामने वाले की योग्यता के अनुसार फिर भगवान का सामने वाले की प्रार्थना योग्यता भगवान का संकल्प बन जाता है नारायण हरी हरी ओम हरी काशी ने घरमा मथुरा घरमा छे गोकलियु गे ओम ओम मौसम ऐसा हुआ कि अब चले गाड़ी तैयार करो भगाओ गाड़ी हिमालय में घूमो अकेले पैदल आए ओ मनंद आनंद चार चीजें हो तो कैसा भी आदमी सुयोग्य बन जाएगा एक तो भगवान नाम का आश्रय हो भगवत आश्रय दूसरा शास्त्रों का अध्ययन सत्संग तीसरा महापुरुषों का संपर्क सान्निध्य और चौथा यात्रा होशियार हो जाएगा अपने छोरे सब होश्यार हो ना यात्रा कर करके एक्सपर्ट हो विकास के लिए चार सोपान है यात्रा महापुरुष का संसर्क ध्यान और देशारटन महापुरुष सानिध्य ध्यान और ईश्वर जप कैसा भी व्यक्ति होगा चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अंगूठे छापो ये चार चीजें हैं वो बढ़िया हो जाएगा बटकू भैया हम जा बटकू बटकूमल देशारटन परमात्मा ध्यान शास्त्र का अध्ययन महापुरुष का संपर्क शास्त्र अध्ययन में सत्संग आ गया बस और मंत्र सिद्धि के लिए सोमवती अमावस्या बुधवार की अष्टमी मंगलवार की चतुर्थी रविवार की सप्तमी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मंत्र सिद्धि दरिद्रता मिटाना है तो ओम ओंकार मंत्र का सात सप्ताह का अनुष्ठान दरिद्रता मिटा दे पतला होना हो, हो फैट कंट्रोल करनी हो तो पच्चीस से पचास तुलसी के पत्तों का रस एक गिलास गुनगुना पानी एक नींबू पे फैट कंट्रोल ट्यूमर कंट्रोल डायब ट्यूमर कंट्रोल ओ, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा बाईपास सर्जरी नहीं हार्ट अटैक नहीं बीमारी नहीं और मोटा होना है तो, तो भोजन के आधा घंटे बाद गन्ने का रस अंगूर का रस 20-25-30 ग्राम हेमोग्लोबिन बनाना है तो बीट उन्हें उन च बीट में ली सस्ता तो उनकी कैंडी ठा एक बटन जो आंवल की कैंडी थी है। बीट की कैंडी बी सेंट्री विका है तो हेमोग्लोबिन की कमी हो तो बीट किशमिश अंगूर का जूस कल जिसको शिमला मिर्च का पकड़ा मिला था एक पकोड़ा हमने तो रोटी नहीं खाई कल दो पकोड़े ने तो बस तो डेढ़ सौ ग्राम दो सौ ग्राम का पकोड़ा जिसने शिमला मिर्च का पकोड़ा खाया वो आतों पर करो ये तो तुमने तो भी खाया टेस्टी बना था किशमिश भी डाली थी थोड़ी सी काली दो दो पकौड़े पकड़ा दिया हो गया रोटी हैं में या किसी में प्लास्टिक के इसमें पैक करके पकौड़ा पकड़ा दिया बैठे बैठे जा हो गया ना दोने की भी जरूरत नहीं प्लास्टिक में पैक करके पकड़ प्लास्टिक की थैली हो जाए वि दो पकौड़ो हाँ जिसको सचमुच में अच्छा लगा पकौड़ा तो हाथ ऊपर करो ठीक है भगवान अच्छे नहीं पकोड़ा अच्छा है <laughs> ये तो पकोड़े के भगत हो गए भगवान के नहीं भगवान तो अच्छे बुरे से परे है ना अच्छा बु, अच्छा बुरा हो सकता है अच्छे का नाश हो सकता है बुरे का नाश हो सकता है लेकिन अच्छा बुरा जिससे दिखता है वो परमात्मा तो किस से कंपेरिजन करेंगे परमात्मा की बराबरी किससे करेंगे परमात्मा से ही तो अच्छा बुरा प्रतीत होता है दुनिया में दो ही दुर्गुण हैं। सारे दुखों का मूल दो दुर्गुण राग और द्वेष। भगवान नारायण के काम से उत्पन्न हुए थे मधु कैटव और भगवान नारायण ने उनको मिटाना चाहा। वो मरे नहीं लड़ते लड़ते पाँच हजार वर्ष बीत गए सूरत डॉक्टर हामड़ो, पाँच हजार वर्ष बीत गए मधुकेटो मरे नहीं लेकिन खुश हो गए कि भगवान नारायण को बोला देखो हम दो हैं तुम अकेले हो और तुम पाँच हजार वर्ष से में हमारे साथ भेड़े हो हार नहीं मानते हो इसलिए हम तुम पर खुश हैं हे hey, नारायण जो मांगना है वरदान मांग लो नारायण का वरदान तो बेटे वही दो कि मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो जाए <laughs> नारायण घुमा फिरा के बात क्यों करेंगे नारायण तो नारायण है बोले हमारी मृत्यु का आप उपाय जान लो जिससे सबका भला होगा हमको आप मारने में सफल तब होंगे कि हम हैं मधु मधुमाना राग अच्छा लगता है उधर जीव भागता है और द्वेष होता है उसके लिए भी जन्म जन्म तक जन्मता है और भागता है शरीर मर जाता है फिर भी जिसके प्रति द्वेष है वो नहीं मरता दूसरे जन्म में एक दूसरे का बदला लेते हैं बेटा होकर मित्र होकर ये होकर तो इसलिए पाँच हजार वर्ष नारायण मधु कैटव से लड़ते रहे राग और द्वेष मिटे नहीं तो मधु कैटव ने कहा तो वरदान मांगो तो बोले हम तब मरेंगे कि त्याग और प्रेम होगा वहाँ हम मर जाएंगे तो राग की जगह पर त्याग और द्वेष की जगह पर प्रेम तो राग द्वेष मर जाएगा जैसे बाल गंगाधर तिलक को आम सवार के दिए एक टुकड़ा खाया बोले बांट देना बोले अच्छा नहीं लगता बोले मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं तो भूख नहीं भूख तो है लेकिन ये प्यारी चीज़ है ना उसको त्यागने से अपना आसक्ति मिटती जहाँ द्वेष है वहाँ क्षमा जहाँ राग है वहाँ त्याग वैराग हम लोग कहाँ फिसलते हैं हमको जो अच्छा लगता है वो करते हैं और जो बुरा लगता है उसको गांठ बांधते हैं बुरा भी सपना, अच्छा भी सपना ये दोनों जिसे दिखता है वो परमेश्वर अपना तो जल्दी कल्याण हो जाता है ठीक है तो पकोड़ा अच्छा लगा तो पकोड़े की अपनी कीमत है अच्छे लगने की इसके साथ भगवान का कोई संबंध नहीं भगवान की सत्ता से पकोड़ा प्रतीत हुआ और अभी कहाँ गया पकोड़ा हम नाम नहीं लेंगे